विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार संपूर्ण विश्व सत्ता की एक श्रृंखला है जिसका एक छोर जड़ तत्व है और दूसरा ईश्वर विशिष्टा द्वैतवाद के सिद्धांत को कुछ इसी प्रकार की धारणा से व्याख्यात किया जा सकता है वेद ऐसे मंत्रों से ओतप्रोत है जो एक सगुण ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं जिन ऋषियों ने दीर्घकालीन भक्ति द्वारा ईश्वर के दर्शन किए हैं उन्होंने अज्ञात की भी एक झांकी पाई है और उन्होंने संसार को ललकारा है केवल हठाभिमानी लोग जो ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले हैं और जिन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण नहीं किया है वे ही उनकी आलोचना और विरोध करते हैं अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आया है जो यह कहने का साहस करता कि उसने अपने निर्देशों का औचित्यपूर्वक अनुसरण किया है और वह कुछ भी नहीं देख पाया और अतः ये लोग मिथ्यावादी हैं ऐसे लोग हैं जो विभिन्न अवसरों पर परीक्षाओं में पड़े हैं और उन्होंने यह अनुभव किया है कि ईश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा है यह संसार ऐसा है कि यदि ईश्वर में विश्वास हमें कुछ भी सांत्वना नहीं देता तो आत्मघात कर लेना अधिक अच्छा है एक पवित्रात्मा धर्म प्रचारक अपने कार्य पर गया सहसा उसके तीन पुत्र विसूचिका से मर गए उसकी पत्नी ने अपने प्रिय पुत्रों के तीनों शव एक चादर में लपेटे और द्वार पर अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी जब वह लौटा उसने उसे रोका और प्रश्न किया प्रिय प्रतिदेव, कोई किसी वस्तु को आपके पास धरोहर के रूप में रखे और आपके अनुपस्थिति में सहता ले जाए तो क्या आप दुखी होंगे उसने उत्तर दिया निश्चय ही मैं दुखी नहीं होंगा तब वह उसे अंदर ले गई और चादर हटाकर तीनों शव दिखाए उसने उसे शांतिपूर्वक सहन कर लिया और शवों को समाधि दी जो विश्व की हर बात स्थिर करने वाले एक सर्वदयामय ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं उनके मन की ऐसी ही शक्ति होती है ब्रह्म अवांग मनस गोचरम जब तक कोई वस्तु सीमित न हो हम उसका चिंतन नहीं कर सकते असीम ईश्वर की ससीम के रूप में कल्पना एवं उपासना की जा सकती है जॉन बैप्टिस्ट बौद्धों के एक संप्रदाय के अनुयायी ऐसी थे ईसाई धर्म का क्रूस केवल मात्र शिवलिंग है जो उलटकर दो भागों में आर पार रख दिया गया है प्राचीन रोम के खंडहरों में बौद्ध उपासना के अवशेष अब भी पाए जाते हैं दक्षिणी भारत में कुछ राग स्वतंत्र रागों के रूप में गाय और स्मरण किए जाते हैं वस्तुतः वे केवल मात्र प्राथमिक छह रागों से ही उद्भूत हैं उनके संगीत में मूर्छना अथवा ध्वनि के कंपन स्पर्श बहुत कम होते हैं वाद्य के पूर्ण यंत्र का प्रयोग भी विरल है दक्षिण की वीणा वास्तविक वीणा नहीं है हमारे यहाँ न तो सैनिक संगीत है और न सैनिक काव्य भवभूत में किंचित सैनिक तत्व हैं